सदानंद योगिंद्रकृत वेदांत सार हिंदी अनुवादक स्वामी विदेहानंद सनातन वैदिक धर्म के ज्ञान कांड को उपनिषद कहते हैं सहस्त्रों वर्ष पूर्व भारतवर्ष में जीव जगत तथा तत्संबंधी अन्य विषयों पर गंभीर चिंतन के माध्यम से उनकी जो मीमांसा की गई थी उपनिषदों में उन्हीं का संकलन है वैसे तो उनकी संख्या 200 से भी अधिक है परंतु आदि जी ने जिन दस पर भाष्य लिखा है और जिन चार पाँच का उल्लेख किया है उन्हें ही प्राचीनतम तथा प्रमुख माना जाता है इन उपनिषदों में वेदों का ज्ञान कांड निहित है और इनमें प्रतिपादित तत्वज्ञान को वेदांत की संख्या दी गई है भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी के काल से ही इस पर प्रकरण ग्रंथ लिखने की परंपरा शुरू हुई सदानंद योगेंद्र द्वारा रचित यह वेदांत सार ग्रंथ भी उसी परंपरा की एक कड़ी है जो संक्षेप में वेदांत की सर्वांगिण व्याख्या प्रस्तुत करता है और उसे भलीभांति समझने के लिए अती उपयोगी है इसमें सूत्र रूप में वेदांत की सम्यक व्याख्या दी गई है गौणपद शंकराचार्य पद्मपाद, हस्तामलक, मलक सुरेश्वराचार्य सर्वज्ञात्मुनि वाचस्पति मिश्र श्रीहर्ष चित्सुखाचार्य तथा विद्यारण्य आदि वेदांत के प्रमुख व्याख्याकारों के ग्रंथों को समझने के लिए यह वेदांत सार ग्रंथ एक भूमिका के समान है विद्वानों ने विभिन्न तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाया है कि इस ग्रंथ की रचना पंद्रहवीं शताब्दी के मध्य भाग में हुई इस ग्रंथ में वेदांत की लगभग सभी महत्वपूर्ण बातों का अत्यंत सहज तथा क्रमबद्ध रूप से प्रतिपादन हुआ है